हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आप सब श्रद्धालु भक्त हैं आज सब समागत है कृष्ण कथा सुनने के लिए तो ऐसा है पूरे दुनिया में बहुत व्यक्ति अभी कृष्ण भक्ति में नया जीवन मिलते और सब जीवन में चलते रहते हैं लेकिन कोई संतुष्ट नहीं होते कस आधुनिक जमाने में तो इंद्रिय सुख के लिए कितने चीज है कंप्यूटर है फोन है और वीडियो गेम है और बहुत कुछ है लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है तो कैसे संतुष्ट हो सकते हैं तो बुद्धिमान व्यक्तियों इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं और इस प्रश्न का उत्तर है कि कोई भौतिक उपाय से हम वास्तविक सुख नहीं मिल सकते क्योंकि वास्तविक सुख है आध्यात्मिक सुख क्योंकि हम आत्मा हैं और जितने भी हम प्रयास करते हैं अनआत्मा में सुख प्राप्त करना तो नहीं मिलेंगे क्योंकि सुख आध्यात्मिक विषय है तो भौतिक वास्तवों में सुख प्राप्त करना संभव नहीं है तो ऐसे पूरी पृथ्वी में श्री प्रापा की कृपा से चैतन्य महापुर की कृपा से बहुत सारे लोग नया जीवन मिलते हैं इस हरि कृष्ण महामंत्र और भक्ति योग उपाय पालन करने से तो आप भारतीय हैं और आपका भाग्य है कि आपकी संस्कृति में इसी कृष्ण भक्ति है लेकिन आज का भारत में वो पूरा वातावरण अलग हो जाता है तो अच्छा है कि आप आपकी प्राचीन संस्कृति के अनुसार अभी इस शुद्ध कृष्ण भक्ति पंथ का पालन करते हैं लेकिन यही चमत्कार है कि भारत के बहा भी बहुत से लोग जिनके जीवन में कृष्ण के बारे में कुछ भी धारणा नहीं थी अभी आप जैसे बहुत सुख में प्रेम सुख में सदैव औ बोलते हैं हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे हरे राम हरे राम नाम, नाम, नाम, राम राम हरे हरे और ऐसे नाम भजन करने से जीवन सफल बनते हैं हरे कृष्ण किसी के प्रश्न है कृष्ण भक्ति के बारे में पूछिए हरे कृष्ण महाराज जी महाराज जी मैं बहुत सारे सत्संग अटेंड करती हूँ चैनल्स पे बहुत सारे सत्संग के प्रोग्राम आते हैं वो भी देखती हूँ और जो आध्यात्मिक पुस्तकें होती है वो भी बहुत पढ़ती हूँ लेकिन मेरे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन मुझे दिखाई नहीं देता ऐसा है ऐसा क्यों है क्या आप जवाब दीजिए आपकी चाह क्या है इतने सारे चैनल देखते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं क्यों क्या इच्छा? आनंद प्राप्त अद... करना चाहते हैं। आनंद तो कैसे आनंद प्राप्त करेंगे यही मुझे लगता है। खाली <laughs> चैनल देखने ऐसी तो नहीं होगा तो खुद का जीवन में कुछ वास्तविक प्रयोग पालन करने चाहिए तो एक्चुअली वो ही दोष है कि हम आनंद चाहते हैं अध्यात्मिक जीवन का सा है और सब कुछ करना भगवान का आनंद के लिए okay. और यही दोष सब सभी तथा कथित आध्यात्मिक मार्ग में तो जैसे कि आप बहुत चारों में देखते हैं तो आध्यात्मिक जीवन का नाम स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया तो वो क्या सही आध्यात्मिक है जो तो वो पूरा भौतिक है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट तो इतना से स्ट्रेस नहीं हो तो जैसे कि हम ज्यादा भौतिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो यही आध्यात्मिक जीवन नहीं है तो पहले इस समझना चाहिए क्या आध्यात्मिक जीवन क्या है आपको मालूम है क्या नहीं महाराज तो इतने से पुस्तक पढ़ते हो लेकिन नहीं समझते हो और तो, ज्यादा कंफ्यूज हो जाते है। और confused होते। मैं रहा हूं, तो आपका लक्ष्य क्या है आनंद प्राप्त करना तो वो स्वाभाविक है लेकिन कैसे प्राप्त करना है? तो जब तक हम प्रयास करते है खुद का आनंद के लिए तो हम कभी भी आनंद प्राप्त नहीं करेंगे क्योंकि जीव का धार्म है भगवान को आनंद देना तो सी पुस्तक है और इतना सचानव है और इतने के वक्ता है लेकिन आध्यात्मिक जीवन का सार है गीता में वो श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है और उसमें भगवान स्वयं कोई झोंगी नहीं है भगवान स्वयं हमको उपदेश देते हैं कैसे हम वास्तविक आनंद परमार्थिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्यादा चाण देखने से ज्यादा पुस्तक पढ़ने से ज्यादा वक्ता की कथा सुनने से तो मन ज्यादा भ्रमित हो जाएगा तो एकाग्र होना चाहिए तो श्रेष्ठ पंथा क्या है श्रेष्ठ धर्म क्या है तो पहले इसको निश्चित करना चाहिए कि आप प्रगति कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जीवन में परिवर्तन होगा तो कुछ करना चाहिए तो खाली देखने से पढ़ने से परिवर्तन नहीं होगा तो आप देखिए इस कृष्ण भक्ति पंथा में तो लोगों के जीवन में परिवर्तन होते हैं नहीं तो सब जो पहले मांस खाने वाले थे और गैस करने वाले थे शराब पीने वाले थे चाय कॉफी पीने वाले थे तो अभी सब छोड़ते तो कैसे चढ़ क्योंकि आनंद प्राप्त करते हैं फार्थिक परमार्थिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए है इसलिए भौतिक आनंद में कुछ रुचि नहीं है तो आप ऐसे करो आप वास्तविक मार्ग प्राप्त करो पहले वो क्या है तो पहले इसको निश्चित करना चाहिए फिर वो सब नियम जो है वास्तविक आनंद प्राप्त करने के वो सब पालन करना चाहिए परिवर्तन होगा मेरे जीवन में था आपसे बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत, बहुत प्रतीक था लेकिन अभी ये वास्तविक मार्ग पालन करने से मेरे जीवन में इतना सब परिवर्तन हो इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि आपका जीवन में भी और सभी के जीवन में थोड़ा परिवर्तन होगा अभी हम अंदर जैसे हम नहीं देखते तो वास्तविक मांग क्या है लेकिन गीता या यथारू और वास्तविक संतों से उपदेश मिलने से हमारा जीवन में थोड़ा परिवर्तन होगा अभी हम विभ्रमित हैं नहीं जानते है, जीवन का क्या उद्देश्य है और जितने भी संत हैं इतना ज्यादा विभ्रमित होते हैं तो एक मार्ग वास्तविक मार्ग उसको खोजना चाहिए फिर अगर हम वास्तविक मार्ग प्राप्त करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो वो मार्ग का लक्ष्य अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे तो अब सभी सहमत है आप सब भक्ति करते हैं शुद्ध भक्ति मार्ग पालन करते आपके जीवन में परिवर्तन है कि नहीं होते हैं परिवर्तन तो परिवर्तन नहीं है खाली छाई पीना बन करना और मंस नहीं करना तो वो परिवर्तन नहीं है वो परिवर्तन वो, वो परिवर्तन का अनुसंगिक फल है वास्तविक परिवर्तन हृदय परिवर्तन और काम क्रोध लोभ मिट जाते हैं और हृदय में शुद्ध कृष्ण भक्ति आते है तो आप प्रयास कीजिए ये माग में आई और आप आत्म परीक्षा कीजिए तो कितना चेंज हो गया है मेरी बात तो अंधविश्वास से ग्रहण मत कीजिए आप सब कुछ पालन कीजिए फिर आपका आपना जीवन में क्या परिवर्तन हो और वो आ है कि नहीं आप परीक्षा कीजिए और आप आजा संतुष्ट हो तो इस मार्ग पालन कीजिए हम गारंटी देते हैं आप पूरे संतुष्ट होंगे थैंक यू महाराज और कुछ प्रश्न हैं है हरे हाँ। कृष्ण महाराज महाराज ये जो देवता है ये जो देवता हैं, है जैसे सूर्य देव, देव, इंद्र चंद्र देव, चंद्रदेव ये सभी श्री कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और ये भी समझते हैं कि श्री कृष्ण ही सब भक्त हाँ और ये भी समझते हैं कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है पर फिर भी ये देवता भोग विलास करते हैं तो क्या इन देवताओं को भी गोलोक है कि इंद्रदेव नंदन कानन स्वाग में आपसे उनके साथ नाचते हैं और वो नाचना भौतिक है वो रास लीला वो रास नृत्य जैसे नहीं है तो क्या प्रश्न है तो क्या इन देवताओं को भी गोलोक धाम की प्राप्ति होती है क्या है वो सब देवताओं कृष्ण के भगत है लेकिन सकाम भक्त बहुत है मतलब भक्ति कहते है लेकिन देव में दूसरे कामनाएं बनाई गई है भोग विलास करने के लिए तो वे मिश्रित भक्त शुद्ध भक्त नहीं है वे महान है लेकिन क्योंकि भक्ति करने के साथ इच्छा है भोग विलास कर इसलिए वे देवता है और मुक्त पुरुष नहीं है देवता इसी स्थिति प्राप्त होती है कैसे अगर एक पुण्यशाली व्यक्ति है जिनकी श्रद्धा है कृष्ण में और कृष्ण सेवा करते हैं लेकिन उद्देश्य है कृष्ण सेवा करने के साथ भौतिक सुख प्राप्त करना तो वे असुर नहीं है राक्षस नहीं है वो मिश्रित भक्त होते पुण्यशाली व्यक्ति है और श्री कृष्ण की कृपा से अवसर मिलते हैं कृष्ण लीला में सहायता करना का अवसर मिलना और भगवान विष्णु का पालन सृष्टि पालन कार्य में भाग लेना जैसे सूर्यदेव हमको ताप और प्रकाश देते हैं और सूर्यदेव भगवान विष्णु के एक प्रतिनिधि है तो ऐसे चंद्र इंद्र वरुण सब भक्त हैं और जगत संचालन करने में सहायता करते हैं भगवान विष्णु भगवान विष्णु सब कुछ स्वयं कर सकते हैं, लेकिन देवताओं को अवसर देते हैं इनकी सेवा करने ऐसे तो ऐसे देवताओं मिश्रित भक्त हैं। सकाम भक्त भागत और शुद्ध भक्त है निष्कामन में नृत्य करने से गोलोक गौरवधाम जाना नहीं होते इसलिए आच् है इस पृथ्वी में जाननाल क्योंकि स्वर्ग में इतना भोग विलास है कि कृष्ण के लिए विश्वास होने के बावजूद भी इतनी सी रुचि नहीं है भक्ति के लिए पूरा शुद्ध होने के लिए प्रयास करने की इच्छा नहीं है तो सब देवताओं भगवान कृष्ण को मानते हैं लेकिन सोचते हैं भगवान हमारे बाप जैसे हैं जब कुछ कष्ट होते हैं हम भगवान के पास जाते है और प्रार्थना कहते हैं हे, हे भगवान हम करो लेकिन पूरी रुचि नहीं है को रोक धाम प्राप्त करने के लिए लेकिन पृथ्वी में जो भजन कहते हैं तो नाराग जैसे इतना सा यातना नहीं मिलते और स्वर्ग जैसे इतना सा सुख नहीं मिलते वो स्वार सुख प्राप्त करने वो ही बाधा है कृष्ण भक्ति में क्योंकि भक्ति सुख कलोक सुख वो स्वर्ग सुख से बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत अधिक है लेकिन सोचते हैं तो यही स्वर्ग सुख इतना बढ़िया है तो हम क्यों गलत जाएंगे तो वो माया है तो इसलिए एक पृथ्वी में ज्यादा अवसर है कृष्ण, शुद्ध कृष्ण भक्ति के लिए रूच प्राप्त करने, क्योंकि यहाँ पर इतने यातना नहीं कष्ट होते हैं लेकिन नारक जैसे इतने सर नहीं और थोड़ी सी सुख भोग होते हैं लेकिन स्वार्थ जैसे नहीं इसलिए हम एकाग्र मन से पृथ्वी में ज्यादा अवसर होते हैं एकाग्र मन से शुद्ध कृष्ण भक्ति करना तो एक फल में जो व्यक्ति इस दुनिया में कृष्ण भक्ति करते हैं निष्काम कृष्ण भक्ति करते हैं तो इनकी स्थिति देवताओं से अधिक है और कुछ प्रश्न हो महाराज जी बहुत सारे धर्म ग्रंथ है तो इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ है और हमें कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए श्रेष्ठ है भगवदगीता गीता सुगीत कर्तव्य किम अन्यायी शास्त्र विस्तराय यह स्वयं पद्मनाभ से मुख्य पद्मा गीता महात्म्य में यही श्लोक है कि भागवत गीता सुगीता सुमधुर स्वर में पाठ करने चाहिए ये कर्तव्य है जीव का कर्तव्य गीता गाना अर्थात अध्ययन करना कि मान्याय शास्त्र विस्तृत बहुत दूसरे शास्त्र है लेकिन वो सब विस्तार रूप में पढ़ना का क्या जरूरत है क्योंकि भागवत गीता में सभी ज्ञान है और वो ज्ञान भगवान स्वयं पद्मनाभ कृष्ण जो सभी धर्म ग्रंथ का मूल विषय है वो स्वयं इनके श्रीमुख से भगवत गीता कहते हैं गीता में श्री कृष्ण कहते है प्रेदय सर वह एव वेद मतलब सभी वेद शास्त्र में वेद का मतलब विद्या ज्ञान और परम ज्ञान और ज्ञान का लक्ष्य क्या है मैं भगवत विज्ञान सब कुछ है गीता में तो बहुत धाम ग्रंथ है और सब मानव समाज का कल्याण के लिए है लेकिन गीता जैसे कोई दूसरी शास्त्र नहीं है क्योंकि दूसरे शास्त्र में भगवान के बारे में कुछ कहना है लेकिन भगवान कौन है वो स्पष्ट नहीं है और कैसे भगवान भगवान है वो स्पष्ट नहीं है और हम कौन है हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ वो पूरा ज्ञान है गीता में साथ सो, साथ सो श्लोक में सब सभी भगवत ज्ञान संक्षिप्त रूप में पूरा है गीता में तो भगवत गीता श्रेष्ठ शास्त्र है और श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत भी है श्रीमद् भागवत एक विशाल शास्त्र है उसमें अठारह हजार श्लोक है और भगवत गीता में वो सब ज्ञान जो है भगवान के बारे में भगवान कौन है भगवान कैसे है भगवान कैसे इस भौतिक जगत सृष्टि करते है कैसे पालन करते हैं और कैसे उसका संहार करते हैं देवताओं कौन है ये प्रकृति के तीन गुण क्या है और ये तीन गुण का क्या प्रभाव है कैसे भगवान का स्मरण करना तो वो सभी ज्ञान है भगवत गीता में संक्षेप में और वो ज्ञान विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण में है तो इसलिए मानव समाज में गीता और श्रीमद् भागवत के समान कोई दूसरी शास्त्र नहीं है हरे कृष्ण हरे कृष्ण माइक ऐसी महाराज कृष्णा, कृष्णा। माराण। माराण, से। आ, इतने सारे अवतार क्यों लेते हैं जैसे जीसस अल्लाह सलाह इतने सारे अवतार सुनने के लिए तो ऐसा है कि मानव समाज में भिन्न भिन्न युग में भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न स्तर के मनुष्य विद्यमान होते हैं तो इसलिए भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न युग में भगवान आते हैं और वे लोग के चेतना के अनुसार देते हैं जैसे कि जीसस वे भगवान का अवतार नहीं है प्रतिनिधि है तो वे बोले कि बो, मुझे आपको इनके शिष्यों को बताया मुझे बहुत कुछ आपको बताना है लेकिन आप योग्य नहीं है यही सब समाज के लिए तो जीसस ऐसे भगवान के बारे में जो तो शिक्षा इनके शिष्यों को दिया वो अच्छी थी लेकिन पूर्ण नहीं थी तो चीज सबको बताया तो अच्छा हो अच्छा व्यवहार करो और गॉड भगवान को प्रेम करो लेकिन भगवान कौन है और कैसे उनका प्रेम करना है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं तो ऐसे है भगवान दूसरे दूसरे जागह में दूसरे दूसरे समय में दूसरे दूसरे वातावरण में तो ज्ञान देते हैं जो यथार्थ है वो ही समय के लिए वो ही व्यक्तियों के लिए तो ऐसा है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और जो ज्ञान कृष्ण देते हैं वो दूसरे धर्म से अलग नहीं है लेकिन वो ही पूर्ण है तो इसलिए श्रेष्ठ धर्म है वैष्णव धर्म है भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर भगवान मानना और सदैव इनका नाम जपना